अब तक विक्रांत को इतना तो समझ में आ ही चुका था कि ये विदेशी आदमी उन पुलिस वालों की तुलना में न सिर्फ ज्यादा हिम्मती है बल्कि इसका दिमाग भी उनसे बहुत तेज है वैसे भी जो आदमी अमेरिकन मिलिट्री फोर्स द्वारा बनाए गए गन ड्रोन को चला रहा है वो कोई मामूली आदमी तो होगा नहीं विक्रांत के ऊपर अंदाजे से अंधेरे में फायरिंग करने के बाद उस विदेशी ने अचानक से अपने जेब में से एक लाइटर निकालकर विक्रांत की तरफ फेंक दिया लाइटर विक्रांत के पैरों के ठीक नीचे आकर गिरा लाइटर के हल्के उजाले में विक्रांत का चेहरा भी उसे नजर आ गया वो गन लेकर पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा लेकिन जब वो विदेशी पेड़ के पास पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया क्योंकि अभी तक जो शख्स उसे पेड़ के पीछे खड़ा नजर आ रहा था वो अब तक वहां से गायब हो चुका था वो अवाक होकर इधर उधर देखने लग गया समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कोई आदमी अचानक से कैसे गायब हो सकता है लाइटर जमीन पर गिरा पड़ा था ऐसे में उस विदेशी ने लाइटर को हाथ में उठाकर उसके उजाले की मदद से इधर उधर देखना शुरू किया लेकिन फिर भी कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा था फिर अचानक से उसे ऊपर पेड़ के डाल के हिलने का एहसास हुआ उसने बिना देखे तुरंत ही चार पांच फायर हवा में झोंक दिए लेकिन फिर उसे अगले ही पल्ब एहसास हुआ कि पेड़ की ऊंचाई तकरीबन दस मीटर है ऐसे में भला कोई आदमी इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकता है सोचकर उसने फायरिंग करना बंद कर दिया वो बड़े ध्यान से ऊपर पेड़ की तरफ देख रहा था बड़ी सावधानी के साथ अपनी गन को ताने हुए निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर तक यहां सन्नाटा पसरा रहा लेकिन फिर अचानक से एक आवाज सुनाई पड़ी रुक क्यों गया साले चला न गोली गोली चला जल्दी मार हालांकि उस विदेशी को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई क्योंकि विक्रांत ने यह सब हिन्दी में बोला था लेकिन फिर भी उसने बिना कुछ समझे ही आवाज के सोर्स की तरफ अंदाज लगाते हुए चार चार फायरिंग झोंक दिया लेकिन उसकी एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी क्योंकि विक्रांत पेड़ पर बड़ी सेफ्टी के साथ छुपकर बैठा हुआ था इस दौरान एक और हैरानी वाली घटना घटित होगी दरअसल उस विदेशी ने जिस पेड़ की तरफ फायरिंग की थी उससे तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे पेड़ से अब आवाज आनी शुरू होगी उस विदेशी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई शख्स पलक झपकते इतनी दूर कैसे पहुंच सकता है लेकिन फिर भी वो भागता हुआ उस पेड़ के करीब पहुंचा और फिर ऊपर की तरफ फायरिंग करने लग गया आ बेटे आजा, गोली चला फिर से विक्रांत चिल्लाया लेकिन विक्रांत को यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसकी हिंदी उस विदेशी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ऐसे में उसने तुरंत ही अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलते हुए कहा फक यूर मदर यू यू अंग्रेज अब जाकर शायद उस विदेशी को विक्रांत का असली भाव समझ में आया उसने तुरंत ही अंदाजे से उस तरफ गोली चला दी जहाँ से आवाज आती हुई समझ में आ रही थी उस देर तक यूं ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास घूमते घूमते अचानक से उसके कदम थम गए उसकी नजर जमीन पर अपने पैर के बिल्कुल करीब पड़े गन फायरिंग ड्रोन पर पड़ी तभी वहाँ पर अचानक से लाइट जलती हुई दिखाई पड़ी उस विदेशी आदमी ने नोटिस किया थोड़ी दूरी पर जमीन पर गिरा उसका टॉर्च जल उठा ये कैसे जल गया वो तुरंत ही अपने टॉर्च की तरफ बढ़ गया तभी उसने कदम बढ़ाया था की अचानक से एक छोटा सा धमाका हुआ बूम धमाका धमाका होते ही वो विदेशी ज़मीन पर होकर गिर पड़ा गन फायरिंग बना उसका बनाया हुआ प्लान इतनी सटीक तरीके से काम कर जाएगा उसे अब तक ये तो पता चल ही चुका था की विदेशी आदमी फाइटिंग एक्सपर्ट है ऊपर से इस वक्त उसके पास बंदूक भी है ऐसे में बिना किसी प्लानिंग के उसका सामना करना मुश्किल था इसीलिए विक्रांत ने इसका मुकाबला करने के लिए विशेष प्लानिंग किया पहले तो उसने फ्लाइंग टूल का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ते हुए खुद को उसकी पहुंच से दूर करने का प्रयास किया ताकि वो उसकी गन की गोली से बचा रहे हालाकि ये करने के पीछे विक्रांत के दो मकसद थे पहले तो ये था की वो इस विदेशी के हमले से बचा रहे और दूसरा ये भी था की विक्रांत उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल टाइम भी पास करना चाहता था विक्रांत ने इस रेंज में पावर जैमर टूल एक्टिवेट कर रखा था। इस टूल के प्रभाव से कुछ मीटर के रेंज में सभी तरह के मजे की बात यह थी की गन ड्रोन में बॉम्ब लगा हुआ था जो की ड्रोन के कंट्रोल खोने के बाद या फिर उसके मेमोरी के साथ छेड़छाड़ होने की स्थिति में तुरंत ब्लास्ट हो जाता है लेकिन चूंकि विक्रांत ने पहले पावर जैमर लगा रखा था इस वजह से ड्रोन में लगे बॉम्ब में भी ब्लास्ट नहीं हो पा रहा था ऐसे में विक्रांत के दिमाग में आइडिया है कि शायद ड्रोन को पावर मिलने के बाद उसमें लगे बॉम्ब में ब्लास्ट हो जाए हालांकि प्लांट को अंजाम दिया था उसने जान बुझ कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए उस विदेशी को ड्रोन के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा किया ताकि बॉम्ब ब्लास्ट होने पर उसे भी चोट लगे विक्रांत ये भी जानता था की ड्रोन में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉम्ब नहीं लगा होता उससे किसी आदमी की मौत नहीं हो सकती लेकिन हाँ बम फटते समय उसके बिल्कुल करीब रहने वाले शख्स को थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाएगा विक्रांत का सोचना सही था उसका प्लान कामयाब रहा और वो विदेशी इस वक्त जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था उसे जमीन पर घायल पड़ा देखकर विक्रांत ने तुरंत ही अपने एयरक्राफ्ट टूल को बंद किया और पेड़ से नीचे जमीन पर आ गया अब वो जल्दी जल्दी उस विदेशी को इंटेरोगेट करना चाहता था लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे विक्रांत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई ड्रोन में ब्लास्ट होने के बाद वो विदेशी कुछ देर तक जमीन पर पड़ा कर हाथारा लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद ही अचानक से वो उठकर खड़ा हो गया ओ, ये क्या था विक्रांत हैरत भरी निगाहों से उस विदेशी शख्स की तरफ देखने लगा हालांकि इतना तो विक्रांत भी जानता था कि ड्रोन में लगे बॉम्ब से उसकी जान तो नहीं जाएगी लेकिन फिर भी इतना तो पता ही था कि उस बम की वजह से इस विदेशी की चलने फिरने जैसी हालत तो नहीं रहेगी लेकिन यहां पर विक्रांत चकमा खा गया वो आदमी जितनी तेजी से घायल होकर जमीन पर गिरा था उतनी ही फुर्ती से वो दोबारा उठ खड़ा हुआ और जैसे उस विदेशी ने देखा कि एक छ फीट लम्बे चौड़े आदमी की परछाई उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है तो फिर उसने तुरंत ही दौड़ना शुरू कर दिया विक्रांत शॉक्ड रह गया उसे तो मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था आखिर इस आदमी के ऊपर बम ब्लास्ट का कोई असर क्यों नहीं हुआ यह भला चंगा यूं दौड़ कैसे रहा है। उसे दौड़कर भागता देखकर विक्रांत ने भी दौड़ना शुरू कर दिया एक ऐसा इंसान था जो कि विक्रांत को हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता था विक्रांत अपनी पूरी ताकत से इस शख्स का पीछा करने लगा उस विदेशी को यह पता लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है तो फिर उसने आगे की तरफ भागते हुए ही अचानक से पीछे मुड़कर विक्रांत की तरफ फायरिंग करने की कोशिश की ताड़ उसके बंदूक से एक गोली निकली और ये विक्रांत के पैर से इंच भर की दूरी पर सर से निकल गई